भागवत महापुराण ध्रुवंश का वर्णन राजा अंग का चरित्र चरित्रच नि कौसारविणोपवर्णित ध्रुव से वैकुंठ पदाधिरोहण प्रूढ़ विदुर प्रचक्रमें श्री सूत जी कहते हैं सोनग जी श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का सुनकर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रे जी से प्रश्न करना आरंभ किया विद्रुवाच के ते प्रचेत सो नाम कस्या पत्या कस्या प्रख्याता कुत्र वा सत्र मन महाभागवत नारदर्शनम ये न प्रोक्त क्रिया योग परिचर्यावधि हरे विदु जी ने पूछा भगवतपरायण मुने ये प्रचेता कौन थे किसके पुत्र थे किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था भगवान के दर्शन से कितार सनारद जी परम भागवत हैं ऐसा मैं मानता हूं उन्होंने पांच पांचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है स्वधर्मशील ही पुरुष ही भगवान यज्ञपुरुष यदमान भक्तिमता नार दे किल तत्र वर्णिता भगवत कथा जिस समय प्रचेता गण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था ब्रह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है मैं त्रिवाच ध्रुव से चोत्कलह पुत्र पितरि प्रस्थित वनम सार्वभौम श्रिय अधिराजास पितभ स जन्मोपशांतात्मा संगम समदर्श लोकेतताम आत्मा लोकमात्मे श्री मैत्रेय जी ने कहा विदुर्जे महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया वह जन्म से ही शांत चित्त आशक्तिन्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था आत्मा ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्तम इत विग्रह अवबोध आनंद मनु छंड योगाग्निशा अंतकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंद में और सर्वत्र व्याप्त देखता था सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपने आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था लक्षित पथिबालाम प्रशांता मध्तम जन्मन्मत्तम कुलवृद्धा सीण पतिं संभ्रमे वह अज्ञानियों को रास्ते आदि स्थानों में बिना लपट की आग के समान ख अंधा बहिरा पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था वास्तव में ऐसा था नहीं इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया पुष्पाणकेज वसु जयत पुष्पाणस प्रभा भार् दोसा चेबूवतु प्रिय भारिया स्वी के गर्भ से पुष्पाण तिग्म केतु ईस ऊर्ज वसु और जय नाम के छह पुत्र हुए पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की दो स्त्रियां थी उनमें से प्रभा के प्रातः मध्य दिन और सायम ये तीन पुत्र हुए प्रदोषो निशिथो इति दोषा सुतास्त्रयः सुताय व्युष्ट सुत पुष्कते जमा स चक्षुषुतमाकुत्या पत् मनुम पनोर सुतम सेरजान सुता दोषा के प्रदोष निशीत और युष्ट ये तीन पुत्र हुए युष्ट ने अपनी भार्य पुष्करणी से सर्व नाम का पुत्र उत्पन्न किया उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ चक्षुस मनुवंतर में वही मनु हुआ पुरुम कुम सत्यवंत मृतम रतम अग्निष्टोमतिरात्र प्रद्युम्न सिव मुकम चु मनुकी नडवला से पुरू कुत द्युम्न सत्यवान्त व्रत अग्निष्टोम अतिरात्र प्रद्युमन शिबि और उल्मुक ये बारह सत्गुणी बालक उत्पन्न हुए उलमुको जनयन पुत्रक्याम सुमन संतुमीरस गय सुनी पत्नी शुष्व मुलबण यदल्यास राजण निर्गात पुरा उनमें उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्कणी से अंग सुमना ख्याति, क्रतु अंगिरा और गये छह उत्तम पुत्र उत्पन्न किए अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे यमंग से पो कपिथाम वागद्राम गता भूयस्ते दक्षिणम करम पीडता जातो तदा लोके पृथुराध्य छे विदुर जी मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोह होते हैं उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए विदुर्वाच तील निधे साधो ब्रह्मण्य महात्म राज्य कथम दाम धर्मको पूछा ब्रह्मण महाराज अंगतो तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा राजदंडधारी राजदंडारी का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति साप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया नध्येय प्रजापाल प्रजा, प्रजा भी रघवानी योकपालाम तो विभर्तो येजसा या या त्वं परावर प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे क्योंकि वह अपने प्रभाव से आठ लोकपालों के तेज को धारण करता है ब्रह्मण आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ मैं त्रिवाच अंगोस्वेधम राज महाक्रतुम ना जगपुर देवता भी विशेष श्री मैत्री जी ने कहा विदुर जी एक बार राजर्षि अंगने ने यज्ञ का अनुष्ठान किया उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा राजन हम आहुतियों के रूप में आपका जो कृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोक स्वीकार नहीं करते राज दुष्टाने श्रद्धया साधिता छन्दा जातया माणी योजिताने धृतभत ना नाम फेलनम वह मन रन्न ग्य देवा कर्म हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती केस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं जिजभच श्रुवा यजमान सुधर्मना तत्म व्यसम सदस्य तद अनुया नाग्छत्याहुता देवा न ना गृहणंती गृहारिह सद्रूत किम व्यम मया कृतम श्री मैत्री जी कहते हैं ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए तब उन्होंने जाजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा सदस्यों देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं आप बताइए मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है सदा सद सदस्पत उचुह नो नाघम तावन्मनाकम अस्त कम प्राप्त नम घम जदिहे दृग टम प्रज तथा पत्रकामस्य ने राजन इस जन्म में तो आपसे भी अपराध नहीं हुआ हाँ पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं आपका कल्याण हो इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे तथा स्वभागेया ग्रहिष्यती दिवहुक युष साक्षात अपत्याय हरिर्विता हरि ज्ञान जनह तो जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष हरि का आवाहन किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं उनके जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपास उपासक को फल भी मिलता है प्रजातरो निर्वपन क्षिष्टा विष्णव तस्मा पृथ उठ माल्य मलांबर इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोदास नामक चरु समर्पण किया अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे राजा सभी प्राणुम तो राज गृहिवघ्रय मुदात प्राधापत्दारधी सा तत्पन राी प्राश्च प्रत्युरा दर्भ काल उत कुमार शुशु प्रजा एव पुरुषो माता अनुब्रत अंशोभ मृत्यु उदार बुद्धि कीजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया उससे समय उसके एक पुत्र हुआ वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था सुनीथा मृत्यु की ही पुत्री थी इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ सरासन उद्यम्य मृगुर्वन गोचर हंत साधु सावित आ क्रीडे क्रीड़तो बालान, वह दुष्ट तो धनुष प्रसोम चढ़ाकर वन में जाता और ब्याज के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वैन आया वेन आया कहकर पुकार उठते वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति भलात मार डालता तम विचक्ष खलम पुत्र शासनिध नृप यदा न शासम कल्पो भृतमास दुर्मना प्राय नाभ्यर्चि देव ये प्रजागृह कदप्यभृतम दुखम ये नुर्भरम वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंगने उन्हें तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ वे मन ही मन कहने लगे जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्वजन्मे श्रीहरि की आराधना की होगी इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते जत पापी करते ही अधर्मस्य जत पापीये कृतिम से महानृढ़ा योध सर्वेशर काजापतिश मोहबंधन महात्म पंडित बहुमंडेत जदर्था क्लेश जिसकी करने से माता पिता का सारा स्वयं मिट्टी में मिल जाए उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े सबसे विरोध हो जाए कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदाई हो जाए ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है कदपत्यम वरम बंदे पदार्थ निर्वि गृहान भक्त क्लेस नि मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है कुपूत घर को नरक बना देता है इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है एवं स निर्भी बना लिपो गृहानुत्थायदयात अलब्ध निद्रोनुपलो निगत वे न प्रसुप्ताम इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई उनका चित्त गृहस्थि से विरक्त हो गया वे आधी रात के समय बिछोने से उठे इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी राजा ने सब का मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए विज्ञा निर्विद्य गम पतिम प्रजा पुरोहितादय का महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं यह जा जानकर सभी प्रजाजन पुरोहित मंत्री और सुहित गण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं पुरिम समेतान पौरवम जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आँखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया इति इस श्रीमदभागवते महापुराणे पारंस्याम सहितायाम चतुर्श स्क्रयोदशोध्याय